मैं एक दो मीडिया है किसान कर है शब्द अर्थ और ज्ञान अर्थ है हाथ में शब्द है मन में और ज्ञान है दिल में है ना अब आप ईश्वर को भूलने के लिए सभी फूल की तरह हम मुख्य हैं ईश्वर को पकड़ेंगे वो भी अच्छा है ना उसका संग नहीं करना है एक, एक सज्जन थे तो वो सोचते थे कि अगर जर्घं तक सुधार मिलेगा तो हम उसके शेर में शहीद लगाएंगे उसकी शादी में पन्नी करेंगे पंखा जलाएंगे क्या सोच रहे हो तो परिसर तो के बारे में सोच रहा है क्या सोच रहे हो तो कमेना जा तो पंखी करेंगे दो लगाएंगे पाँव लगाएंगे पंखा करेंगे तो रहा है ईश्वर से कई दाल होता है ईश्वर से कई होता है ईश्वर से कई दाल होती है ईश्वर से कई पाँव होता है तो मेरा चार है तो कभी रोशनी सूर्य की माध्यम कहते हैं इसलिए हम ईश्वर के बारे में ईश्वर सोचते तो हैं तो हमारी आपने दिखा दिया सूर्य को और मन से सूर्य के समान ईश्वर को सोचने लगते हैं उन लोगों के साथ दुनिया में ईश्वर के बारे में इतना ज्ञान है धर्म के बारे में इतना ज्ञान है वो अपने अपने कंप्यूटर के हिसाब से है और ये शरीर में ये शरीर रूप जो कंप्यूटर लगा ना है ना जिसमें आप रूप को नाचती है कम को नापता है।, है मन प्यार को नापता है बुद्धि विचार को नापती है और समझते हैं कि जब हम जितना समझते हैं उतने हैं जिसके आगे कुछ नहीं यही अभिमान का स्वरूप है इस अभिमान की कटौती का ईश्वर कभी नहीं कटा जाता सब तो। अभिमान के तरासी पर ईश्वर कभी नहीं कौड़ा जाता इसी मति को इस अभिमान को इसी मन को, को काटना पड़ता है क्योंकि यह कभी दृष्टि है कभी सृष्टि कह सृष्टिया गर उमानम जब हम देह को मैं मानकर और इसी इंद्रियों और मन से जिसको दुनिया के बारे में नापना आता है इसके करे की चीज को नाप नहीं सकते, उसी से पर को नापने लगते हैं, हैं। बस गलती हो गई हम उस औजार से ईश्वर को नापना चाहते हैं जो तो औजार ईश्वर को नापने के लिए नहीं है जगत प्र तो आप आँख से नापेंगे कान से नापेंगे नाक से नापेंगे ईद से नापेंगे आप मन से नापेंगे तो आपका यार प्यार दुश्मन मालूम पड़ेगा ईश्वर नहीं मालूम पड़ेगा आप बुद्धि से विचार करेंगे तो जैसा संस्कार आपकी बुद्धि ने फूटा गया है अध्यारोपित हुआ है फूटा गया है मैंने फूका गया है आरोपित हुआ है आपकी बुद्धि पर जिस रंग की पालिश कर दी गई है हैं? तो तो वो आपकी बुद्धि पर लगी हुई पालिश ईश्वर को भी उसी रंग का दिखा देगी तो वो रंग जो है वो पालिश का है ईश्वर का नहीं है वो रंग कसने का है चीज का नहीं है ये अभ्यास ये अध्यारोप इसी का नाम हो संस्कृत तो पंडित लोग बोलते हैं वेदांत में अभ्यास हो गया है कई अध्यार अध्यारोप कर दिया गया है ये एक दूसरे पर थोक दिया गया है ये तुम्हारी अक्कल में ठोंक दिया गया है ऐसे बोलते हैं तो जिस नजर से हम ईश्वर को देखना चाहते हैं उस नजर से ईश्वर नहीं दिखता दुनिया दिखती है वैर प्रत्या जगत भाव अंक सत्य सत्य स्वधीरती दुनिया सच्ची मालूम करती है दुनिया दिखती है और दुनिया सच्ची मालूम करती है सीखना दूसरी चीज है वो सीखना और सच होना ये एक नहीं है दोनों तो अलग अलग चीज जैसे शब्द अलग है अर्थ अलग है ज्ञान अलग है तो वैसे किसी भी इंद्रिय से बच्चों का अनुभव होना और वो जुदा है और उस बच्चों का होना जुदा कोई चीज गलत भी महसूस होती है गलत एहसास होता है कभी कभी कभी इलाहम भी गलत होता है तो हम लोग समझते हैं कि ईश्वर बोल रहा है हमसे ईश्वर बात कर रहा है कोई ईश्वर बात नहीं करता हमारा मन ही ईश्वर बन के बात करता है बड़ा संगी है हमारा मन हमको कभी ज्ञानी बना देता है कभी जूझ बना देता है कभी देवता बना देता है कभी ऊपर बना देता है कभी हमारा मन उनको हम तो शैतान बना देता है ऐसा महाराज ये मन की माया इतनी प्रबल है इतनी प्रबल है इसमें बड़े बड़े योगी जति सन्यासी भी फंस जाते हैं और पिछड़ों मन की माया बड़ी जा रही है देखो हमारी हाथ हमको आकाश में नीला तम दिखाते है आकाश बिचारे को मालूम ही नहीं, नहीं है कि मैं नीला हूँ तो मुझे कोई नीला दिखता है कुछ नहीं बच्चे समझते हैं। खुद बच्चे थे तो हम सोचते थे कि बड़ा भारी पास मिलेगा तो हम कभी नीले तन को पास से अगला रंग है जैसे आमतौर तो से तो फिर में से है ना वैसे नीला रंग तोड़ेंगे ऐसे हमको बच्चा में मालूम पड़ता था, था। हम सोचते थे कि हम कभी धरती के छोर पर जब जाएंगे तो नीलिमा में डूबने लगेंगे वो स्थिति में दिख रही है हमारे शरीर बदल चल जाएगा कच्ची समझने पर देख रहे परंतु आसमान को आकाश को ये पता ही नहीं कि मैं नीला हूं और मुझे कोई नीला दीख देखता है ये ब्रह्म द्वारा ब्रह्म परमात्मा उसमें जो हम इन आंखों से ये दुनिया दिखते हैं देख रहे हैं ना दुनिया सुनना तो ब्रह्म को पता है कि हमने कोई दुनिया देखता है जो दुनिया दिखती है कि कोई इसको सच्ची समझता है ये भी ब्रह्म को तो पता नहीं है और तो अपने आप में मगन है तुम्हारी मर्जी हो उसको हो दुश्मन देख लो दोस्त देख लो अच्छी देख लो बुरी देख लो देख देख लो खोल लो देख लो खल खलक में खलक ये खलक खलक मैं दुनिया हो ये सारी खलक ये सारी दुनिया आपके कलकों में निवास करती है ये आपकी आंखों की माया है आपके मन की माया है तो खैर दिखने की तो कोई खास बात नहीं है दिखे तो दिखे लेकिन समझ तो सच्ची हो गई है, है क्या ठीक है तो ये वेदांत तो सच्ची समझ देने के लिए होता है दुनिया को उलटने पलटने के लिए वेदांत तो नहीं होता है वेदांत का ज्ञान होगा तो हमको तो दुनिया ऐसी दिखने लगेगी वो दिखने लगेगी अरे औजार यह तो यही रहेंगे जैसा आप दिखता है वैसा तब दिखेगा अग्न स्थिति की स्थिति भी समझती अज्ञानी को भी दुनिया दिखाएगी ज्ञानी को भी दुनिया दिखाएगी पर अज्ञानी दुनिया को सच्ची समझता है और ज्ञानी दुनिया को आकाश की नीलिमा के समान नजदा देखता है बहे दृष्टि जगत भानम आपकी तो नजर क्योंकि बाहरी हो गई है हमारे सेठ लोग बताते हैं कि महाराज घर में तो अभी भोजन सभी प्रबंधता है लेकिन बच्चों को खाना होता है तो बाहर खाया था। बाहर क्यों भेज दो बाहर जाते हैं तो उन सब खाना पीना सीख लेते हैं तो फिलहाल जाने पर उनको कोई तकलीफ नहीं होती है तो ये बाहर का खाना है वो तो ये।, ये जो हम दुनिया देख रहे हैं ये बाहर का खाना है ये बाहर का पीना है और घर के भीतर का नहीं है बड़ी पवित्रता ने बात करते हैं और ईश्वर की कृपा से वेदांत के द्वारा ये देखो कि जिस अनंत में ये दुनिया जीत रही है उसमें है कि है। नहीं है एक बात अनंत में परिचि वस्तु होती है कि नहीं होती है परिच्छिता के अभाव के अधिष्ठान को अनंत बोलते हैं जिसमें परिचिनता भी होती रहती है और उसका न होना भी रहता है तो बेदान की बोली में बड़े मुश्किल ढंग से बोलते हैं स्वाधिष्ठान निष्ठा अभाव प्रतियोगिता ऐसे करता है स्वाधिस्थान निष्ठा चिंताभावक प्रतियोगिता प्रतिशत है जता उसका कहना है कि जिस अधिष्ठान में जिस जगह ऐसे करते हैं जिसका अभाव हो अत्यंत अभाव हो जिस जगह जो चीज बिल्कुल ना हो अगर वही वो चीज दिखती है अपने अभाव की प्रतियोगी है जहां खड़ा नहीं है वहीं खड़ा दिख रहा है जहां नीलिमा नहीं है वहीं नीलिमा दिख रही है जहां साफ नहीं है वहीं साफ दिख रहा है और जहाँ यार प्यार नहीं है वहीं यार प्यार दिख रहा है उसको तो, तो क्या समझेंगे बोले निष्यार और उसका नाम होता है सत्या तो जिस परिचिन्न की अत्यंता भाव रूप अधिष्ठान में ये सृष्टि दिख रही है जहाँ नहीं है वहां दिख रही है इसलिए ये सृष्टि निश्चा है भाई, ये सोचो ये दुनिया कितनी बड़ी है तो वो बड़प्पन कल्पित होगा हो, हो। आपकी कल्पना में इतना बड़प्पन दिख रहा है ये देखो इस दुनिया का अंत कहाँ है।, तो है।, अच्छा कहा है कल्पना में अंत होगा अंत दरअसल कोई इसका अंत नहीं देख सकेगा अच्छा इसका आदि कहां है कल्पना तो में आदि होती है आदि कौन देखेगा तो एक नचं थे हमारे बाबू जी हम बोलते थे उन्होंने इस महात्मा से कहा कि तुमने ईश्वर देखा है उसने कहा हाँ देखा है बड़े ठीक महात्मा से उन्होंने कहा हमको दिखा सकते हो उन्होंने तो कहा हाँ दिखा सकते हैं और तो दिखाओ आप दिखाऊंगे उसको क्या देखो ये ईश्वर मैं ईश्वर उसने कहा कि अच्छा वो होता है जो तो दुनिया बनाता है दुनिया को पालता है दुनिया को मिटाता है, है? तो तुम हमारे सामने दुनिया बनाओ दुनिया को पालो और दुनिया को मिटा दो तो मैं मान लू की तुम ईश्वर हो और उन्होंने कहा बाबूजी जब हम दुनिया मिटावेंगे तो तुम भी मिट जाओगे देखने के लिए कहा रहोगे है, है? जब दुनिया बनी नहीं थी तब तुम देखने के लिए कहां से खड़े रहोगे जब हम बनाते हैं है? उस समय तुम्हारी आंख नहीं थी तुम्हारा दिल नहीं था तुम नहीं देखे जब हमने दुनिया बनाई तब तुम कैसे देखते जब हम दुनिया मिटा देंगे तब तुम कैसे देखोगे हैं? तो भाई मेरे ये देखो ये दुनिया किसमें है इसकी आदि कहाँ है इसका अंत कहाँ है जिसका पालनहार सिर्जनहार पालनहार कौन है और जिसको जीतती है उसमें है कि नहीं ये देखो जिसमें मालूम पड़ती है उसमें है कि नहीं जहां मालूम पड़ती है वहां है कि नहीं और जिसको मालूम पड़ती है उसमें है कि नहीं और दोनों का बीचों बीच फीट कहा है जहां ये मालूम पड़ती है तो बिना सोचे विचारे सब कुछ मालूम पड़ता है जब तक जानते नहीं है सोचते नहीं है विचारते नहीं है तब तक सब कुछ है जब पूछते हैं विचारते हैं जब जानते हैं और सब ठीक है और दिखने तिक में क्या हानि है पर दिखने में संसार दिखने में थोड़ा बंधन भी होता है कैसे बंधन होता है देख हमारे मन चले नौजवान से तो वो बोले कि देखना कोई पाप होता है देखने में क्या पाप है हम इस लड़की को देखेंगे तो देखने लगे फिर तो देखते देखते देखते एक दिन बोले कि देखते हैं कोई बात तो को है नहीं देखने में विश्व तो का बनाया हुआ फूल है देखते हैं बोले कि थोड़ी बात कर लेते हैं इसमें क्या बात है और अब देखने के बाद बातचीत शुरू हुई और तो थी थी। बात है फिर तो जानता बहन भी बन गए आप समझते हैं ना? ये यूनिवर्सिटी में आजकल जो भाई बहन बनते हैं ना हमको एक एक की कोल मालूम है ये कहते हैं कि हमको भाई बहन का ड्रामा करते हैं लोगों के सामने इधर तो भाई बहन थोड़े तो माँ बाप को धोखा देने के लिए भाई बहन का धोहा होता नहीं भाई बातचीत करने में क्या बात लगता है फिर बोले की जरा सुते हैं हाथ पकड़ के चल लेते हैं कंधे पर हाथ रख लेते हैं तो ये कोई बात है मेरा कहा से पाप सुनने का ले आया पर हाथ रखेंगे तिर ही पर हाथ रखेंगे आधे ही पर ऐसे में क्या कोई बाप लगता है पाप होने का झगड़ा हिंदुओं में दाव दाव दाव दाव दाव। और महाराज फिर पाप रहे आवेगा कहा आप जानते हैं इसके बात धीरे धीरे धीरे गांगे अधोधोगांगेयम पदमुपगतम ओक मधुरा विवेक भ्रष्टावती प्रथम मुख धीरे धीरे गंगा जर भगवान के चरणों से गिरा ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक से गिरा स्वर्ग में स्वर्ग से गिरा शंकर के सिर से वहां से हिमालय पर वहाँ से हरिद्वार आया वहाँ से मैदान में आया फिर जाके खारे समुद्र में गिर गया ये भरप्रहरी का श्लोक है अधो गांगेयम प्रदम उपगम बहुत मधुना गंगा जल जो भगवान के चरणों से निकला था वो कहां जाके गिरा बोले थार समुद्र में विवेक अप्रष्ट का नाम भवत्य प्रथम उत्तर जो विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं विचार का रास्ता विवेक का मार्ग छोड़ देते हैं वो सौ सौ खाते हुए सौ बार झुंगलाते हुए जाके नीचे से नीचे जा करके गिर जाते हैं श्री नारायण तो ये दुनिया बोले देखने में क्या गरज है तो बोले देख लिया, सच मान लिया इसमें क्या हरज है अच्छा बुरा मान लिया क्या गरज है अच्छे बुरे से थोड़ा राजदेश कर लिया तो राजदेश कर लिया तो क्या हरज है बोले फिर तो आपको नरक स्वर्ग में जाने में भी कोई हरज नहीं है गरम वर्ग में जाने में भी कोई हरज नहीं है जब राजद्वेश करने में कोई हरज नहीं रहा कोई नरक स्वर्ग जाने में नरक में जाने में क्या हरज राह मुक्ति को तो थटा बता दिया ये संसार की आसक्ति जो है ये सत्य बुद्धि तो इसमें सुख है इसमें सुख है इसमें सुख है ये ये सच्चा ज्ञान है ये सच्ची चीज है ये सच्ची चीज है ये सच्चा ज्ञान है ये सच्चा सुख है हक है संसार में यही हंसने का तरीका है सुदुवे का सत्यता अपंती जगत भान सु करोगे पूरे तो दुनिया में जिसको सच समझते हो ना थुछ थुछ है ना उसको तो सच नहीं समझोगे ये बिना विचार के सच मालूम पड़ता है बिना विचार के ये मालूम पड़ता है कि मैं देख अब मान चाहू विचार करके कभी देखा जो दूरदर्शन में जुट्टी बताई गई है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे और इसका बता बता बोले देखो जब तक भी तुमको याद आती है बचपन की तब तक याद करो बाद में जितनी चीजें तुम्हें सिखाई गई हैं, उनका ख्याल छोड़ दो कुल, दादा का भी ख्याल छोड़ दो और ये तुम्हारी माँ है ये तुम्हारा बाप है इसका भी चाल छोड़ दो ये तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो ये ख्याल भी छोड़ दो मैं मनुष्य हूँ ये चाल भी छोड़ दो जितने साल पैदा होने के बाद तुम्हारे मन में भरे गए हैं उनको छोड़ो फिर देखो माता के पेट में तुम क्या करो तुम्हारी जाति कौन सी थी उस समय स्त्री थे कि पुरुष कौन सी कटल थी मनुष्य की की पशु की हिंदू मजबत था कि मुसलमान था माँ के पेट समय कौन सी माता बोलते थे हिंदी की अंग्रेजी अरे ये सब पीते की लड़ाई है वो ये भाषा की लड़ाई संस्कारों की लड़ाई है सजह की लड़ाई है बोली की लड़ाई जात की लड़ाई ये लोगों ने ठूस खूंस के पैदा की है हमारे दिमाग में ये पार्टी बंदी है ना सारे की सारी है की बंदी है पंखाई समय है फिर का रखती सब बात कर रखते अच्छा मेरे भाई माँ के पेट में आने से पहले साप तो तो के पेट में थे सब क्या थे क्या जाति थी क्या भाषा थी कौन सा नजर था भाई सांप के पेट में आने से पहले जब गेहूं के पेट में थे तब क्या थे गेहूं के पेट में आने से पहले जब चंद्रमा की किरणों में थे तब क्या थे आपको पता लग जाएगा कि आप कहां से आए हो आप कहां से आए हो आप पहले क्या थे इसका बाद में विवेक करो विवेक करो विवेक माने चुनो विवेक करना माने सुनना, सुनना। बहुतों में मिली हुई जो चीज है आ, बहुतों में मिल गई गेहूं में मिल गई बाप में मिल गई मां में मिल गई फिर उसके बाद एक दिन एक बच्चा है छोटा था आ, वो अपने प्लेट से नीचे उतर के खेलने लगा हो गाँव के बच्चों में छोटी किसी के बच्चों में खेलने लगा बाहर आया तो महाराज पहले उसने मां को ही गाली देना शुरू किया मां को बाप को गाड़ी देना चाहिए और तो गाड़ी देना तो पहले तो आता नहीं था तो नीचे के संग तो सिद्धि के लिए कंपनी जैसी गिनती है आदमी के दिमाग में वैसे विचार बहुत ज्यादा है बचो तो अपने आप को बचाओ ये है सत्यम सत्य विवेक करो जीन लो अपने को चल लो अपने को तुम हड्डी नहीं हो तुम मांस तुम काम नहीं हो तुम विस्था नहीं हो तुम मुश्किल नहीं हो ये कितना पैक जो किया हुआ है ना क्या सब पैकेंगे इसके भीतर माल बहुत बुरा भरा हुआ है काम ही गोरा डाला होता है काम गोरा डाला होता है भीतर वही चीज है सब के अंदर वही वही गंदगी पैक की हुई है माल में कुछ दम नहीं है विवे का दस टका पैसी चाहे जितना छाती पान के दिखाओ एक साथ से वो बोलती है की हमारी बहू महाराज बस दोपहर हुआ और छाती तान के है? और साथ लेके खाने निकल जाती है खान ना बोलते मारवाड़ियों तो जाके एयर कंडीशन दुकानों में बैठती है कोका तो कोला पीती है चीज देखती है परस खाली करके रोज चली हटकी है अभी सहलता तो, तो ये ऐसे बोलती खाना ना बोलते मारवाड़ी ने खाण ना बोलते उसको घर में तो अच्छा ही नहीं ये विवेक करो विवेक करो तुम अपने घर में बैठे हो कि दूसरे के घर में बैठे हो या भीतर गंदगी भरी हुई है और ऊपर से चिपने टुकड़े कर भगवान का नाम दो तो जितना जितना विवेक करोगे उतना उतना ये सत्यता देश में है मैं स्वेख हूँ कारोकार हूँ धनी हूँ बुद्धिमान हूँ बुद्धिमान हूँ विद्वान हूँ हमारे पीछे हजारों व्यवकूप करते हैं मैं बेवकूशों का करता हमारी पार्टी बड़ी मजबूत तो क्यों है? तो सब के सब दूध के ठुले हैं अब इससे बड़ी इससे बड़ा दूध इससे बड़ा तप तो और कोई हो नहीं सकता कि सब के सब तो आदमी किसी पार्टी में हैं और वो दूध के ठुले हैं शेर को शेर को संगठन की जरूरत नहीं होती अकेला चलता है अपने रास्ते में विदेश से सत्यता पूछ जाती हैं, सत्यता माने सत्य स्वतः ये जो हम दुनिया को सच समझते हैं सच समझते हैं और मन जब बिगड़ता है ना तो कैसी दुनिया बिगड़ी हुई दिखती है तुम्हारे पंडित जी से वृंदावन में बड़े वृद्धि से हो सत्तर एक परंतु बड़े तेज प्रकार से बहुत तेज से फर्क हाथी काम के चलते थे, थे कहते थे अब तुम्हारे उनके भोजन हो गया कहते थे कि जब से ये अंग्रेज लोग इस देश से चले गए हैं और तो स्वतंत्रता आई है तब तो से रेल बेसपुरी चलते <laughs> वो कहते रेलगाड़ी बृंदा बंद रेल चलते अंग्रेज से चलते थे ये ये देखो मन है वो अंग्रेज ये ये था परिगड़ गया उनकी ओर कोई प्रेम से देख ले तो जाना बंद कर देते थे लौटा रख के आके उसके पीछे पीछे थोड़ी देर चलते थे मैं बड़े प्रेम से देख रहा है ये दुनिया में जो अच्छाई बुराई है वो दुनिया की नहीं है अपनी है अपने मन की है विवेक तो करो ये दुनिया तुम्हारी बनाई हुई है तो, किसी का दोष सोचने लगो प्रेम हो अच्छा लगेगा किसी का दोष समझने लगो नफरत लगेगी नफरत हो जाएगी ये सब खड़ा ही जाता है दुनिया में बाहर से भी बाहर से ही भरा जाता है ये सब कुछ नहीं है विवेकान सच्चता बैसी जगत भान तुझो बता अब कहो कि हम दुनिया को आओ हम दुनिया को क्या नब देखेंगे, तो, देखेंगे तो दुनिया को मिटा देंगे तो देखो हमारे सामने भोल नामक सबकी चीज पकड़ो तो सबसे मुंह पर हाथ लगा लगा सकोगे तो कोई भूत नहीं बोलेगा तब हम सुखी होंगे ऐसा कभी हो कोई आवाज नहीं आ तब तो हमारा मन एकाग्र होगा देवकूटी की हद हो गई एक महात्मा थे उन्होंने विपिन बाबू से, से दिल्ली में कहा कि हम तुम्हारे घर थार में खारना चाहते हैं लेकिन एक शर्त है कोई आवाज नहीं आनी चाहिए अगर आवाज आ आएगी हमारे ध्यान के समय अगर कोई आवाज आ गई तो मेरा दिमाग बिगाड़ जाएगा रूपन बाबू ने हाथ धोड़ दिया महाराज ऐसा कहते हो कि कुत्ता <laughs> <laughs> हो है दिल्ली जाओ न करे कौआ काउ न करे और बच्चा रो गए नहीं आवाज बंद करके कोई अपना चित्र शांत करना चाहता है तो नहीं कर सकता <laughs> आप अपने मन को ऐसा बना दीजिए कि उसमें दुनिया की कोई आवाज सुनाई ना पड़े आप अपने आप को बंद कीजिए अपने कांग में छेड़ी लगाइए अपने मन को ठीक कीजिए तो दुनिया में कोई झूठ नहीं बोलेगा तब तो तो हम बहुत खुश रहेंगे ये महाराज विवेक की बात नहीं है दुनिया में नए नए लोग पैदा होते रहेंगे उनमें मूरख भी पैदा होंगे उनमें कागल भी पैदा होंगे उनको चेकट भी होगी उनको तेजी भी होगी दुनिया तो अपने ढंग से चलेगी उनमें गरीब भी होंगे उनमें बेरोजगारी भी रहेगी अपने मन में सब संकल्प करना चाहिए वो ठीक है लेकिन दुनिया बदल के कोई सुखी होगा ऐसा नहीं हो सकता अपने मन को ही बदलना पड़ेगा तो जगतानम की योग्यता आप अपने मन को एकाग्र कीजिए अपने आप में फेस कर लीजिए न रहेगा बात न बजेगी बात जब अपना मन ही शांत हो जाएगा तो सारी दुनिया शांत हो जाएगी जिसके भीतर की चलता है तेरे में जो करो भलो बुरो संसार नारायण से बैठे अपनो भवन गुआ सच्चे घर में झाड़ू लगा के हम साफ नहीं रख सकते परंतु अपने अपने घर में झाड़ू लगाना तो सच्चा घर साफ रह है तो किसी को अध्यात्म बोलते हैं अध्यात्म माने अपने को ठीक करने की युक्ति और प्रचार माने और दूसरों को ठीक करने के लिए नारेबाजी इसका नाम होता है प्रचार अपने को ठीक करना अध्यात्म है और दूसरों को ठीक करने के लिए धारा लगाना विवेका सख्त जगत प्रधान जोगत बहिर्दृष्टावसेतायाम अंतर्दृष्टिया जब इच्छते निगूहम चैतन्यम अंतर्दृष्टि क्या है बहिर्दृष्टि से संसार दिखता है और अंतरदृष्टि से आत्मा दिखता है जीव चैतन अपना आपा दूसरे को देखना बहिरंग दृष्टि है और अपने आप को देखना अंतरंग दृष्टि है और ये अपना आपा इसकी उम्र कितनी है कब पैदा हुआ था और कब तक जिंदा रहेगा है ना ये अपना आपा सिर्फ आप तीन सौ उम्र हमारी हो कोई कलप ब्रह्मा है दस फूट कन्हाई है, छप्पन फुट जाधव थे मेरी एक पढ़ाई है दूसर जागव उम्र हमारी हो हम कितने बड़े हैं कितने लंबे पौधे हैं जीव तो चैतने को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देह को केंद्र मान करके नापा जाता है ये पहले और पीछे देह को केंद्र मान करके नापा जाता है ये मैं और तू देह को केंद्र मान करके नापा जाता है जहाँ देह में से मैं निकला वहाँ मैं न तू न वहाँ पूरा न पटे न वहाँ पहले न पीछे ये सब देह को मैं मानने के कारण ये सारा सारा झगड़ा होता है जो जीव चैतन है हृदय में छिप करके रहता है इसके जो खोल हैं, इसके जो ज्ञान हैं, उनको अलग कर दो तो आप देखोगे तो ये चिरा काट अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य है अद्वितय ब्रह्म चैतन्य है ओम शांति